ऐसा था तो नित्य कर्मो नित्य कर्मो के करने से कोई फल नहीं होता है और ना करने से प्रतिवास होता है ऐसा बताया गया क्या बताया गया नित्य कर्मों के करने से कोई फल नहीं होता है और ना करने से वही है। है, बताते हैं तो जो नित्य कर्मो के ना करने नित्य कर्मों के करने से कोई फल नहीं होता है तो कल बताया गया ना कि साफ फल कर्म का भी नहीं कर सकता है ऊपर की सुर्खी हुई थी कि नहीं ऊपर के हाँ? तो कल बता दे ध्यान में नहीं है सच्चाई हाँ? तो यही तो हुआ है ये ऊपर के नहीं हुई चलो फिर दोबारा देखना हाँ तो फिर देखेंगे कि वो पूर्व की मानता है की नित्य कर्मों का कोई हल नहीं होता है तो फमकी लगाना उत्तर भाष्यकार कहते हैं है। ए, क्या शास्त्रम निष्फलम कर्म न विगध्यात और शास्त्रे शास्त्रम का शास्त्र क्या बताया था लोकानुग्रह शास्त्र लोकानुग्रह करने के लिए प्रवृत्ति निष्फल कर्म का विधान नहीं कर सकता है क्या लोकानुग्रहतम शास्त्र निष्फलम कर्म न विगध्यात तो जो सूर्य पक्षी मानता है की नित्य कर्मो का कोई फल नहीं होता है तो भाष्यकार ऐसा मानते है क्या वास्व कहते हैं कि लोकानुग्रह के लिए लोका शास्त्र निष्फल कर्म का विधान नहीं करता है अर्थात शास्त्रों के द्वारा जो नित्य कर्मों का विधान किया गया है वे नित्य कर्म भी कैसे है फल वाले, वाले, वाले, वाले है कैसे है वास्तव के अनुसार फल वाले है ना पाप निवृत्ति रूप फल वाले है पूर्वोस्पति रूप फल वाले है ऐसा ठीक है उनकी लग जाएगी और देखना इसको देखो ऐसा लगाना की लोकानुग्रह करने के लिए प्रवी सुबह शास्त्र निष्फल कर्म का विधान नहीं कर सकता है क्यों नहीं कर सकता उसमें हेतु है क्या हेतु है, है। निष्फल कर्म, कर्म दुख स्वरूप होते हैं निष्फल कर्म कैसे होते हैं हाँ क्योंकि निष्फल कर्म दुख स्वरूप होते हैं तो दुख स्वरूप कर्म का तो शास्त्र विधान नहीं करेगा उनकी लगाएंगे क्योंकि यहाँ क्या ध्यान करेंगे निष्फल से कर्मणा क्या निष्फल से हाँ क्योंकि निष्फल कर्मों का दुख स्वरूपत्व है या क्योंकि निष्फल कर्म में दुख स्वरूप होते हैं यह हेतु हो गया यह ध्यान करना पड़ेगा निष्फल कर्मणा का क्यूँकी निष्फल कर्म में दुख स्वरूप होते हैं और ध्यान देना कि दुख रूप कर्म में कोई जान बुझ करके कोई दुख रूप कर्म को करना चाहेगा वही है क्या दुखद से दुखस से कार्य है दुख रूप कर्मणा और दुख रूप कर्म बुद्धि पूर्वक और कार्य अनुसत्य है ना ठीक है और देखना बुद्धिपूर्वक क्या बुद्धि पूर्वकया और बुद्धि पूर्वक दुख रूप कर्मों को करना संभव नहीं।, नहीं है कार्यत्व अनुसत्य करना संभव क्या बुद्धि पूर्वकया और बुद्धि पूर्वक दुखस्त है दुखस् कर और बुद्धि पूर्वक दुख रूप कर्मो को करना संभव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 तो इस पर भी जो है ना इस पर भी कुछ कहते हैं लगाइएगा क्या तद अर में तद अण है न करने पर नित्य कर्मो के हाँ नित्य कर्म नाम अकर्णे नित्य कर्मो के न करने पर नरक पाप स्वीकार करने पर नरक प्राप्ति स्वीकार करने पर कि नरक प्राप्ति होती है ऐसा स्वीकार करने आरोप नित्य कर्मो के न करने ऐसी कृष्ठवाय होता है कृषि पाप होता है तो पाप के कारण क्या हो जाएगा नरक गमन हो जाएगा और नित्य कर्मों के ना करने से नरक पाप स्वीकार करने पर फर... जैसा हम बोले वैसा पंक्तियों पर ध्यान देंगे क्या तद करने नरक पात आप गमे इतना लग जाएगा करने अपनी करने क्या अकरने अकरणे अपनी करने या अकरने करने अकरने शास्त्र करने अकरणे उभयथा एव निष्फलम दोबारा लगाएंगे क्या तरअकरण नरक पाता कल्पितम के साधन में है क्या तरक और मित्र कर्मो के ना करने पर नरक पात स्वीकार करने पर नरक गमन स्वीकार करने पर कल्पितम कल्पना करनी होगी अथवा यह मानना होगा नित्य कर्मो और नित्य कर्मो के ना करने पर नरक पात स्वीकार करने पर कल्पितम सी कल्पना करनी होगी फैसली कल्पना करनी होगी तो ध्यान देंगे करने या अकरने की नित्य कर्मों के करने पर और नित्य कर्मों के न करने पर करने क्या करने नित्य कर्मों के करने पर और नित्य कर्मों के न करने पर शास्त्रम उभय था यो शास्त्र दोनों प्रकार से ही शास्त्रम उभयथा अनर्था यो शास्त्र दोनों प्रकार से अनर्थ के, के लिए ही होता है शास्त्र अनर्थ के लिए ही होता है उनकी लगी आती है इतनी लगी एक बार और देखेंगे क्या करने तरअकरण नित्य कर्मो के ना करने पर नरक पात स्वीकार करने पर कल्पितम या कल्पना होगी क्या कि करने क्या अकरने नित्य कर्मो के करने और ना करने पर करने और ना करने पर शास्त्र दोनों प्रकार से शास्त्र दोनों प्रकार खो करने और नित्य कर्म मतलब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 दोनों प्रकार से भी शास्त्र हो गए शास्त्र दोनों प्रकार से भी अनशता ही जनक होता है तो so इस प्रकार वो शास्त्र कैसा होगा निष्फल होगा शास्त्र कौन नित्य कर्मों का विधायक शास्त्र कौन सा शास्त्र हाँ नित्य कर्मों का विधान करने वाला शास्त्र दोनों प्रकार से अनर्शताजनक होगा और कैसा होगा वो व्यर्थ होगा कैसा होगा हाँ निष्फलम कर व्यर्थ होगा हम एक बार अनवे क्रम ऐसी पढ़े देते है क्या अकरणीय नरक पाता अभ्युगमे ये कल्पना करनी होगी क्या कर्ण क्या अकर्णे शास्त्र उभि अन हो जाएगा अब ध्यान देना स्वाभ्युगम विरोधा क्या अब ध्यान देना पक्षी क्या मानता है कि नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है पहले कहे कि नित्य कर्मों का फल नहीं है और बाद में कहे की नित्य कर्मों का मोक्ष फल है तो उसके बचनों से विरोध हो गया ना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 नित्य कर्म मोक्ष रूप फल को देने वाले हैं या नित्य कर्म मोक्ष रूप फल के जनक है ऐसा कहने वालों के या ऐसी व्याख्या करने वालों के ऐसी व्याख्या करने वालों के अपने बच्चों से विरोध होता है दो तरह की बातें हो गयी तस्मात्न से तस्मात् कारण से कर्म कर्म यह इत्यादि यथा श्रोता एवर्था तस्मात्न से क्योंकि पूर्व पक्षी की व्याख्या में दोष आ गए तो इन कारणों से पूर्व पक्ष की व्याख्या में दोष होने के कारण तस्मात इस कारण से कर्मण अकर्म यह श्लोक का यथाश्रुत अर्थ यथा यथा है कर्मण्यकर्म यह इत्यादि इत्यादि श्लोक का यथाश्रुति अर्थ है मतलब जैसा सुना गया है वैसा ही अर्थ है कैसे सुना गया गुरुमुख से जैसा सुना गया वैसा ही अर्थ है परम्परा से क्या असमी श्लोका तथा व्याख्याता और हमने वैसा ही क्या असमी तथा श्लोका व्याख्याता और हमने वैसा ही श्लोक का व्याख्यान किया है क्या असमा तथा श्लोका व्याख्याता कैसा व्याख्यान किया यथा सूत्र तदेतर कर्मण अकर्मादि दर्शनम स्तू के तदेत तदेतर से यही लेना है कर्मण अकर्मादि दर्शनम कर्म में अकर्मादि के ज्ञान की स्तुति करते है कर्म में अकर्मादि के ज्ञान की स्तुति करते हैं वैसे यहाँ पाठ ये यह अच्छा रहेगा कर्माद कर्मणि की जगह एक पृथ्वी में पाठ है ऐसा हमारे पास एक पुस्तक है कर्मणी काट करके कर्माद कर्म तदेतद तो कर्मणी लिखा है वहाँ तदेतद कर्माद करो पाठ कर, अकर्मादि दर्शनम है न कर्माद अकर्मादि दर्शनम मतलब कर्म में अकर्म दर्शनम तो अकर्मादि में आदि से क्या लेंगे अकर्म और अकर्मादि में आदि से क्या लेंगे हाँ मतलब अकर्मों में कर्म दर्शन पंक्ति लगती है कर्मों में अकर्म दर्शन और अकर्मों में दोनों जगह आदि से ले लेंगे तदे -तर तदे कर्म आदि में अकर्म आदि ज्ञान की स्तुति करते हैं या कर्म आदि में अकर्मादि समझने की स्तुति करते हैं ये जो ये नीचे से चतुर्थ पंक्ति देखेंगे कर्माद कर्म आदि दर्शनम वहाँ भी आ गया ना नीचे से सुपुर भाष्य की हाँ यही बात यहाँ आ ये, ये, ये रही है हाँ कर्म में अकर्मा समझने की स्तुति करते हैं प्रशंसा करते हैं देखो यस्य सर्वे भाहा काम तमाहु पंडितं यस्य सर्वे जिससे जिसके समारंभ का भाष्य में यथोक्तर्शी यथोक्तर्शी के यथोर्थ दर्शी क्या है कि कर्म में और कर्म दर्शी हाँ कर्म को अकर्म समझने वाले तथा कर्म को कर्म समझने वाले समारंभ जिसके। वा तो जिसके सभी कर्म में कामना और संकल्प से रहित है जिसके सभी कर्म में कामना और संकल्प से रहित है उसकी कोई कामना नहीं है और ना ही कोई संकल्प है ज्ञानादिद्ध कर्माणम तम बुधा पंडित महु ज्ञान रूप अग्नि से दग दु कर्म वाले उसको बुधा ब्रह्मवेत्ता कि ब्रह्मवेत्ता पंडित कहते हैं या बुधागम पहले कर लेना बुधा ज्ञान आदि तम पंडितमाह क्रिया का कर्ता कौन है बुधा की बुधा कर ब्रह्मवेदता की ब्रह्मवेदता ज्ञान अग्नि से दग दु कर्म वाले उसको पंडित कहते हैं वो कैसा है ज्ञान रूप अग्नि से उसके कर्म सभी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 सर्वे कर थे यावंता यावंता करते सम्पूर्ण संपूर्णी समारंभ कर थे कर्माणी समारंभ तो क्या थे कर्माणी समार्भ्यं इसलिए समारंभ आरम्भ किया जाता है इसलिए समारंभ कहलाते हैं समारंभ कर थे संयक आरम्भ करना आरम्भ करना आरंभ किए जाते हैं इसलिए समारंभ कहलाते हैं आरम्भ कौन आरम्भ किसका किया जाता है कर्मो का इसलिए कर्मो कहते हैं समारंभ काम संकल्प वर्जिता इसका अर्थ करते हैं, काम था था था कारण इस है काम ही काम करते कामना कामना तथा उसके कारण संकल्प से रहित है यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे कामना करते गया इच्छा यह सदकार है ना कि कामना का कारण संकल्प कामना का कारण आप तो अपने विचार से बोलिए कामना से संकल्प होता है या संकल्प ऐसी कामना होती है अपने विचार ऐसी कहना कामना से क्या होता है कामना होने पर क्या करता है जैसे हाँ, अच्छा तो कामना होने पर संकल्प करता है तो कारण कौन हो गया कामना और कार्य कौन हो गया संकल्प अच्छा अब भस्प की पंक्ति देखना काम ही सत्य कामना तथा कामना का कारण संकल्प कामना तथा कामना का कारण तो अपने विचार के अनुरूप है ये हाँ इसलिए थोड़ा लिखो यहाँ पर यहाँ भस्क लगाने के लिए लिखना पड़ेगा काम स्वर्गादि कि क्या कामा काम स्वर्गादि कृष्ण मतलब यहाँ काम का अर्थ है स्वर्गादि की कृष्णा काम का क्या अर्थ है स्वर्गादि की कृष्णा अच्छा अब संकल्पाह लिखेंगे मम स्वर्गो भुयाद इत्यादया हा भावा हा। मम स्वर्गो भूयाद इत्यादया भाव हो गया इसको समझने का प्रयास करो कामहरा क्या होगा स्वर्गाजी की कृष्णा स्वर्गाजी की कृष्णा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 इस काम तो कर सूषणा तो हो गया और उसका कारण क्या हो जाएगा यार बोलो संकल्प क्या हो गया संकल्प क्यों लोगों भाषण में क्या है? काम क्या संकल्प कामना काम ना काम और का काम का कारण संकल्प यहाँ काम का कारण क्या बताया है न? तो संकल्प ये इस प्रकार का एक भाव है तो जब मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए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 वो किसी फल वो ज्ञानी के लिए किसी फल को देंगे क्या इसलिए बोला गया मुदा यो मुदा सारे क्या होता है व्यर्थ क्या होता है व्यर्थ मतलब फल को न ज्ञानी के लिए कोई फल नहीं देंगे ना कि ज्ञानी के कर्म कैसे है कामना और संकल्प से रही है तो उसको और क्या फल मिलेगा तो व्यर्थ ही चेष्टा मात्र अनुष्ठी की चेष्टा मात्र किए जाते हैं चेष्टा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 यदि वो कर्मों में प्रवृत्त है तो लोक संग्रह के लिए प्रवृत्त तो है और चेत निवृत यदि वह निवृत है तो जीवन में जीवन मात्र है कि जीवन निर्वाह मात्र के लिए जीवन निर्वाह के लिए यदि निवृत है तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए करता है अंकित लगाएंगे चेत प्रवृतें यदि वह कर्मों में प्रवृत्त है तो लोक संग्रह के लिए तो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 हाँ उसको अपना कोई फल नहीं चाहिए यदि विवृत है तो लोग संग्रह के लिए कर रहा है और निवृत्त है तो जीवन निर्वाय मात्र के लिए चेष्टा कर रहा है या जीवन निर्वाय मात्र के लिए कर्म कर रहा है जीवन निर्वाय समझते हो सो जाना सो करके जग जाना है और क्या है सो जाना सो जाना। तो नहीं नहीं कर जग जाना भूख लगे तो खा लेना नहीं साधन है मांग लेना और फलत क्या मतलब है तम ज्ञान आदमी डग दे कर्माण ज्ञान अग्नि दर्द कर्मान में देखेंगे कि ज्ञान रूप अग्नि से दर्द हुए कर्म वाला तो ज्ञान रूप अग्नि में देखेंगे ज्ञानम तदेव अग्नि लिखा है ना तो मतलब ज्ञानम एव अग्नि कर्म हरे समात है ज्ञानम एव अग्नि क्या होगा ज्ञान अग्नि तदेव अग्नि सत्य लेना ज्ञानम और तेन ज्ञानिया में क्या बनेगा ज्ञान अग्नि ना तो ज्ञानमेव अग्नि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 ज्ञान अग्नि है उस ज्ञान अग्नि से समास देखना ज्ञान अग्निना दग्धानी करवाणी यस्त्र ज्ञान अग्निना दगधानी कर्माणी यस्त्र यह अनेक पदों का बोबरी हो रहा है अनेक कौन कौन ज्ञान अग्निना और दग्धानी और कर्माणी तीन पद हो गए ना त्रिपद बोबरी है यहाँ पर तीन पदों का बोगरी समास है अनेक पदार्थ है न दो से अधिक पदों का भी बोबरी समास होता है तो ज्ञान रूप अग्नि से और कैसे कर्म सुभा लक्षण कैसे कर्म, कर्म? रूप कर्म मतलब सुन्दपाप रूप कर्म ज्ञान रूप अग्नि से रूप कर्म जिसके दग्ध हो गए हैं बुधा ब्रह्मवेत्ता हाँ, वास्तव में उसको पंडित कहते हैं जिसके है ना जिसके दग्ध हो गए या तम कर्थ उसको आहुकर्थ कहते हैं परमार्थता को शब्द का भाष्य कारण जोड़ा है मतलब वास्तव में वास्तव में ब्रह्मवेदता उसको पंडित कहते हैं जिससे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 यह तू अकर्दी दर्शी यहाँ अकर्मादी दर्शी लिखा है ना अकर्मा दर्शी, दर्शी। इसके पहले वास्तव में क्या था कर्माद अकर्मादी दर्शन यहाँ पर पंक्ति लगाने के लिए आप कर्मादो को जोड़ लेना कर्मादो का अध्यार करके पंक्ति लगाएंगे अकर्मादी दर्शी अकर्वादी को किसने देखना है कर्मादी में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 कर्मादादी दर्शी कर्मादि में अकर्मादि देखने वाला है अब यद्यपि मिला आपको सूपर यद्यपि वह विवेकता अपराध में प्रवृत्ता यद्यपि वह विवेक से पहले या विवेक ज्ञान से पहले प्रवृत्ता कर्मों में त्रिपित हुआ था यद्यपि सह विवेकता प्राप्त विवेक से पहले कर्मों में प्रविष्ट हुआ था कौन जो में देखने वाला है यद्यपि विवेक से पहले कर्म कर्मों में प्रविष्ट हुआ था और फिर भी ये जोड़ करके ऊपर आइए फिर भी अकर्मादि दर्शनार्थ की अकर्मादी के ज्ञान से किसने कर्मादि में अकर्मादी के ज्ञान से कर्मादि में अकर्मादी के ज्ञान से निष्कर्मा जीवन मात्रार्थ चेष्ट ए संकर्म सन। आदि देखने के कारण या कर्मादि में अकर्मादि समझने के कारण निष्कर्मा कर्म रहित निष्कर्मा वो क्या है कर्म रहित जीवन निर्वाय मात्र के लिए चेष्टा करने वाला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 जो कर्मादि में अकर्मादि को देखने वाला है यद्यपिपिवे वा विवेक से पहले कर्मों में प्रवृत्त हुआ था, तो भी दर्शना, दर्शनार्थ तो कर्मादि में अकर्मादि देखने के कारण या कर्मादि को अकर्मादि समझने के कारण निष्कर्मा जीवन मात्रा चेष्ट ए सन्यासी सन निष्कर्मा कर्म रहित होकर जीवन निर्वाह मात्र के लिए चेष्टा करने वाला ही सन्यासी होकर सन्यासी तो होकर तो कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता है एक बार कर्म छोड़ दिया और फिर वो दोबारा कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता है कर्म रहित सन्यासी हो गया बाद में कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होता है अब किसी को स्पष्ट कर दूसरी पंक्ति उसी अभिप्राय को बताती यह तू किंतु जो कर्मो को आरम्भ करने वाला होकर प्रारंभ करना आसन है न कर्मों को आरंभ करने वाला होकर जो तो विवेकता अपराध प्रवृत्ता आया है ना पहले प्रवृत्त हुआ था तो उसी अभिप्राय से किंतु जो कर्मों को आरंभ करने वाला होकर उत्तर काल में उत्पन्न वाला होता है उत्पन्न आत्मा के सम्यक ज्ञान वाला होता है उत्तर काल में उसको क्या हो जाता है आत्मा का सम्यक ज्ञान हो जाता है उत्तर काल में उत्पन्न आत्मा के सम्यक ज्ञान वाला होता है तो अब आत्मा का सम्यक ज्ञान हो गया अब कर्मो उसका कोई प्रयोजन होगा हाँ वह कर्मों में प्रयोजन को न देखता हुआ वह कर्मों में प्रयोजन को न देखते हुए साधनम कर्म यो साधन सहित तो कर्मों को छोड़ ही देता है साधन के सहित कर्मों को हाँ पंक्ति लगाएंगे किंतु जो कर्मों को आरम्भ करने वाला होकर उत्तर काल में उत्तम आत्मा के समय ज्ञान वाला होता है वह कर्मो में अपने प्रयोजन को न देखते हुए वह कर्मों में अपने प्रयोजन को न देखते हुए ज्ञान हो गया आप कर्मो से क्या लेना देना है वह कर्मों में अपना प्रयोजन ना देखते हुए साधन सहित कर्मों को छोड़ ही देता है अच्छा अब देखेंगे कुटिशित कुट वह कुटिश्चित निमित्त किसी कारण से कर्म का परित्याग असंभव होने पर सकी मतलब होने पर किसी कारण से कर्म का परित्याग असंभव होने पर छोड़ देता ना बोला साधन सहित कर्म छोड़ देता है और फिर कहते हैं किसी कारण से कर्म का परित्याग इत्याद होने पर क्यों असम्भव होने पर तो 123 सौ पंक्ति है ना 23 पेज है ना आगे देखेंगे 123 सौ तेईस पेज पर थोड़ा इन पर निर्गम असंभव आते मतलब कर्मों से निकलना संभव न होने से कर्मों से निकलना अब आगे देखना लोक संग्रह से गिर सया श्रेष्ठ विगर्ण पर भी गिर हुआ लोक संग्रह करने की इच्छा से ये आया ना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 तो शिष्य हो जाए तो फिर शिष्य निंदा करेंगे तो वही है शिष्टों के द्वारा की आने वाली निंदा को दूर करने की अब यहाँ पाठ चल रहा है वहां पर आइए। किसी कारण से कर्म का परित्याग असंभव होने पर है ना यदि तो नहीं हो पाएगा त्याग किसी कारण से कर्म का परित्याग असंभव होने पर कर्मण चार फले कर्म में तथा कर्म के फल में आसक्ति रहित होने के कारण कर्म तथा कर्म के फल में आसक्ति रहित याकर ऐसी आसक्ति रहित होने के कारण इसको तो दोनों के साथ जोड़ना है कर्मणी के साथ और तत्फली के साथ कर्मों में तथा कर्म के फल में आसक्ति रहित होने के कारण स्वास्थ्य योजना भाव अपना कोई प्रयोजन न होने से जिसकी कोई आसक्ति नहीं है उसका कोई प्रयोजन भी नहीं मानता है वो अपना प्रयोजन ना होने के कारण लोक संग्रह के लिए पूर्ववत कर्मों में प्रवृत्त होने पड़ती लोक संग्रह के लिए पूर्ववत कर्मों में अपना तो कोई प्रयोजन है नहीं अपने प्रयोजन के लिए नहीं कर रहा है फिर किस लिए कर्म हो रहा है लोक संग्रह के लिए लोक संग्रह के लिए पूर्ववत कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी कौन प्रवृत्त हुआ जो कहा लगाया है ना मैंने लोक ंग्रह पूर्व कर्मणापी आपका अन्वय यहाँ पर है हुआ। लोक संग्रह के लिए पहले की तरह कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी किंचित करो यो न कुछ करता ही नहीं है दोबारा लगाएंगे कुट नि किसी कारण से कर्म का परित्याग संभव होने पर कर्मण या तत्फले संग्रहितया कर्म तथा कर्म के फल में आसक्ति रहित होने के कारण अपना कोई प्रयोजन न होने से तह लोक संग्रहार्थम व्यक्ति लोक संग्रह के लिए पहले की तरह कर्मो में प्रवृत्त होने आरोप भी पहले की तरह मतलब ज्ञान होने के पहले जैसे कर्म कर रहा था वैसी बाद में भी कर्म कर रहा है क्यों सर्म ऐसी बताया फिर किसी कारण से त्याग न हो सके जो भी प्रारंभा तो पहले की तरह कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी किंचित करोट यो न कुछ करता ही नहीं है कुछ नहीं करता है ये क्यों कहा तो इसका कारण बताते है करने पर भी कुछ नहीं करता ऐसा क्यों कहा क्यूँकी ज्ञान आदमी दंड कर्म कर्म अकर क्योंकि ज्ञान रूप अग्नि से ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हुए करों वाला होने से या ज्ञान रूप अग्नि से नष्ट ज्ञान रूप अग्नि से जले हुए करों वाला होने पर उसके कर्म कैसे हो गए हैं ज्ञान रूप अग्नि से दग्ध हो गए हैं तो वो फल देंगे तो उसके कर्म कैसे हो गए अगर तो हो गए कैसे हो गए जैसे की जो बीज अग्नि से जल जाए गेहूँ धान ये सब बीज अग्नि से जल जाए तो फिर अंकुर दे पायेंगे तो बीजों को क्या कहा जाएगा अबीज क्या कहा जाएगा क्योंकि अंको नहीं दे सकते वैसे ज्ञानी के कर्म ज्ञान रूप अग्नि से दग्द हो गए हैं तो कोई फल नहीं दे पाएंगे तो इन कर्मों को क्या कहा जाएगा अकर्म इसलिए करने पर भी वो ज्ञानी को करने पर भी क्या कहेंगे नहीं करता है ज्ञानी व्यक्ति करने पर भी नहीं क्योंकि उसके कर्म कैसे हैं ज्ञान रूप अग्नि से नष्ट हो गए है किसी फल को नहीं दे सकते इसलिए वो हाँ अकर्म समझना उसके कर्मो को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 ज्ञान दो अग्नि से जल जाए तो ना तो उनसे कोई सूर्य होगा ना ही कोई पाप होगा और पूर्ण पाप दोनों ही क्या है अनर्थ के कारण है बंधन के कारण दोनों है ये अच्छा ये सब अंदर की चीजें है ना साधना की बाहर की चीज हो तो लोग उसको भूनने में अपने कर्मों को निकाल जाए ऐसा किसी को तो बस की बात नहीं है वो सब अंता ग्रहण में सब तरह तरह के पूर्ण पाप के संस्कार के वहाँ बैठे हुए है सब अंदर है उसको क्या है ज्ञान रो अग्नि होगी अब तो ज्ञान अग्नि जलती रहती है तो ज्ञान अग्नि सर्व कर्मा धन सात करतेज्वलित बनी रहती है तो बाद वाले कर्म भी क्या है फल देखना है। कर्म संगम नित्य तृतो निराश कर्मा प्रवृतो की नई चिंतित करोति सह कर्म संगम त्यक् कर्म फलाम है ना मतलब असंगम कर अर्थ है आसक्ति कर्म में आसक्ति और फल में आसक्ति को तो छोड़कर कर्म में आसक्ति और फल में आसक्ति को किसे किसे छोड़ना है और फल में आसक्ति कर्माशक्ति और फलाशक्ति भाषाकार ने क्या अर्थ किया है कर्म कर्मसु फला संगम क्या कर्म में जो आसक्ति होती है उसे कहते हैं कर्म में अभिमान है न आसंगम कम दोनों के साथ है कर्म में जो आसंग होता है या कर्म में जो आसक्ति होती है उसे क्या कहते हैं कर्म सुनम कर्म में अभिमान तथा फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म अभिमान कैसा की इस यह कर्म मेरा है इस कर्म को मैं कर रहा हूँ इस कर्म को मैं हाँ और फल में आसक्ति कैसे होती है इसका फल मुझे भोगना है इस, इसका फल मुझे भोगना है फल में आसक्ति और कर्म में आसक्ति या कर्म में अभिमान क्या है कि इस कर्म को मैं कर रहा हूँ पंक्ति लगाएं कर्मसु सु अभिमानम क्या फलासुगम तक ठीक है कर्मों में अभिमान तथा फल की आसक्ति को छोड़ कर किसके द्वारा छोड़ना है तो कहते हैं ज्ञानेन ज्ञान ज्ञान के द्वारा यथोक्त ज्ञान के द्वारा ज्ञान ज्ञान जो है ना वो जो ज्ञान क्या है कर्म या कर्म दर्शन व कर्म में कर्म दर्शन वही जो चल है ज्ञान आपका ठीक है दे के कर्म करने पर भी में होने पर भी क्या सोचना है मैं कुछ करता यही यथोक्त ज्ञान है ठीक है तो पंक्ति लगाएंगे कर्म सुनम क्या फला संजम कर्मों में विमान और फल की आसक्ति को छोड़कर किसके द्वारा यथोक्त ज्ञान के द्वारा यथोक्त ज्ञान कौन कर्मादु दर्शनम कर्मादि में कर्मादि को देखने ऐसी यथोक्त ज्ञान के द्वारा कर्मो में अभिमान तथा फल की आसक्ति को छोड़कर कर्म फला संजम तत्वा नित्य तृप्ता नित्य तृप्ता का क्या है सदा तृप्त रहने वाला सदा तृप्ति वाला होकर या सदा तृप्त होकर सदा त्रिक्त। सदा तृप्त होकर सदा तृप्त कैसे हो सकता है व्यक्ति तु सदा तुप्त रहने का मतलब क्या है तो भाष्यकार क्या कहते हैं नित्य तृप्ता का निराकांशो विशेष की विषयों में आकांक्षा से रहित विषयों में आकांक्षा से मतलब विषय की आकांक्षा से रहित या विषय की कामना से रहित तृप्ति क्यों होती है विषय की कामना होने से होती है विषय की इच्छा जिसको बनी हुई है वो कभी तृप्त हो सकता है नहीं नहीं हो सकता है, है? अभी भूख लगी है भोजन मिल गया तुप्ति होगी और फिर कुछ देर बाद क्या हो जाएगा फिर तृप्ति हो जाएगी फिर क्या हो जाएगी <laughs> फिर तृप्ति हो जा जाएगी अच्छा चलो यदि भोजन की इच्छा है तो भोजन मिल गया तो केवल भोजन मात से तृप्त हो जाएगा बच्चे बीच में कुछ और भी इच्छा घूमने फिरने की इच्छा बात करने की इच्छा रुपए पैसे की इच्छा और दूसरे भोग पदार्थों की इच्छा तमाम बनी रहती है ना है ना तो फिर क्या है तो नित्य कब हो सकता है जब बो की कामना से रही तो ये मतलब हुआ यह केवल भोजन से संतुष्ट रहे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है भोजन तो समय समय पर तो तो उसको मिलता रहे ऐसी जगह पहुंच जाए यहाँ भोजन समय से मिल जाए तो से काम नहीं बनेगा उसका हब देखिएगा तो नित्य तृप्ता का अर्थ है कि विषयों की कामना से रहित विषयों की आकांक्षा से रहित तो कर्म में अभिमान और फल की आसक्ति को छोड़कर तथा विषयों की कामना से रहित होकर विषयों की इच्छा से रहित होना ही नित्य तृप्त होना है जिसको किसी विषय जिस की इच्छा नहीं है वो कैसा नित्य तृप्त सदा तृप्त रहता भोजन तो साब्दानुसार मिल ही जाएगा है ना भगवान जिसको शरीर देते है उसको भोजन की व्यवस्था पहले से कर देते हैं विश्वास होना चाहिए है न इस तरह तृत होकर और निराश्रिया निराश्रय आकार से आश्रय रहित होकर से निराश्रय आकार देखेंगे निराश्रय आकार से आश्रय रहित आश्रय रहित आश्रय देखेंगे आश्रयो नाम आश्रय किसे रहते हैं यह आश्रित जिस साधन का आश्रय लेकर जिस साधन का हाँ जिस साधन का आश्रय लेकर के मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहता है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 तथा आश्रय से रही है सिर्फ जिस फल का आश्रय लेकर फल का आश्रय लेकर पुरुषार्थ सिद्ध होगा कि साधन का आश्रय लेकर पुरुषार्थ सिद्ध होगा तो हिंदी ठीक नहीं हिंदी बोलो है है ना? फल का आश्रय लेकर क्या है साधन का आश्रय लेने से पुरुषार्थ सिद्ध होता है तो जिसका आश्रय लेकर मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करने की इच्छा करता है पुरुषार्थकर्त फल अब देखेंगे अब ये निराश्रय बताते है दृष्टादृष्ट इस फल साधना रहता ही कर था दृश्य और अदृश्य दृष्ट मतलब इस, के के. इस के लोक के और अदृष्ट का क्या है परलोक के इस, इस, इस, तो इस, इस लोक के और परलोक के इष्ट फल इष्ट फल मतलब मनुष्य जिन फलों को चाहता है वो फल कैसे होते हैं इष्ट फल इष्ट फल कुछ दृष्ट होंगे और कुछ अदृश्य होंगे तो जो दृष्ट कौन होंगे इसल इसलोक के और अदृश्य इष्ट फल कौन होंगे परलोक के बताइए इस लोक के और परलोक के इष्ट फल के साधन रूप आश्रय से रहित इस लोक के और सर्लोक के इष्ट फल के इष्ट फल का क्या साधन तो इष्ट फल के साधन रूप आश्रय से रहे थे तो इष्ट फल का साधन रूप आश्रय से रहे थे हाँ तो यहाँ आश्रय अर्थ क्या हो गया तो साधन क्या हो गया साधन हो गया मतलब जैसे मान लीजिए किसी यज्ञ करने से स्पर्श मिलेगा तो वहाँ पर साधन क्या हो गया यज्ञ हाँ ये मतलब है ना यज्ञ आदि साधन हो गए ठीक है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 ऊपर जो भाषण बताया था ना सूट नि कर्म परिग असम किसी कारण से कर्म का परित्याग संभव hmm. न होने पर तो यही है किंचित करोट एव न एव किंचित करो सह सह किंचित करोट एव न कुछ करता ही hmm. नहीं है लग गया क्यूँ क्यूँकी आगे उसके कर्म दर्द हो गए ना श्लोक लग गया देखेंगे आगे विदुषा क्रीवार कर्म परमाथता अकर्म हो ज्ञानी के द्वारा किए जाने वाले कर्म परमार्थता अकर्म ही है ज्ञानी के द्वारा किए जाने वाले कर्म वास्तव में अकर्म ही है क्योंकि उसका निष्क्रिय आत्मदर्शन सफलत हो क्यूँकी उसको निष्क्रिय आत्मज्ञान हो चुका है क्योंकि उसको निष्क्रिय आत्मज्ञान निष्क्रिय आत्मज्ञान मतलब क्रिया रहित आत्मा का ज्ञान या विकार रहित आत्मा का ज्ञान हो चुका है विकार रहित आत्मा का ज्ञान और विकार रहित आत्मा का ज्ञान ही क्या है अग्नि कर्म लग गया ज्ञानी के द्वारा किए जाने वाले कर्म वस्तु कर्मी ही है क्यूँकी वह निस्त्री आत्म दर्शन से सम्पन्न है या विकार रहित आत्मा के ज्ञान ऐसी सम्पन्न है कौन तो ज्ञानी अब आ, आगे लगाएंगे तो ऐसे ज्ञानी का कोई कर्मो ऐसी प्रयोजन है तो प्रयोजना भाव एवं सर्म परिति प्राप्त करते है कोई प्रयोजन न होने के कारण अच्छा ऐसे ज्ञानी का अब कोई प्रयोजन नहीं रहा प्रयोजन न होने के कारण एवं मुतेन ऐसे उस ज्ञानी के द्वारा ऐसे थे उस ज्ञानी के एवं करते ऐसे उस ज्ञानी के द्वारा साधन सहित कर्मों का परित्याग करना चाहिए साधन सहित कर्मों का ऐसा प्राप्त होने पर साधन सहित कर्मो का परित्याग करना ही चाहिए ऐसा प्राप्त होने पर यहाँ पूर्ण विराम नहीं चाहिए क्यों आगे के साथ अन्वय है ततो निर्गम असम्भव उससे निकलना संभव न होने से किसी कारण बस उससे निकलना संभव न होने से कर्मो का परित्याग प्राप्त हो गया फिर भी किसी कारण बस उससे निकलना संभव न होने ऐसी कर्मो ऐसी कर्मो ऐसी निकलना संभव न होने ऐसी मतलब कर्मो का परित्याग संभव हाँ तथा कर उन कर्मों से निकलना संभव न होने से या तो कर्मों ऐसी निवृत्त होना सम्भव न होने से लोक संग्रह की लोक संग्रह करने की इच्छा से व अथवा शिष्टों के द्वारा की जाने वाली निंदा को दूर करने की इच्छा से विगड़ह कर रहे निंदा विगणना कर रहे हैं निंदा और पर दूर करने की इच्छा से अथवा शिष्टों के द्वारा की जाने वाली निंदा को दूर करने की इच्छा से पहले की तरह कर्मो में प्रवृत्त होने आरोप भी पहले की तरह कर्मो में प्रवृत्त होने पर भी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 नहीं ज्ञान अग्नि सर्व कर्मवार ज्ञान आग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है तो सभी कर्म उसके पूर्ण पाप नष्ट हो गए ले थे लेते और आगे के कर्मों से वो लिपायमान नहीं होता है तो इसलिए वो कुछ करता ही नहीं है ओम पूर्ण मदा पूर्ण मदम पूर्णम सत्य थे पूर्ण पूर्ण माया सत्य से